हरी हरी हरी तोरी तोरी तोरी भगवान की लीला नाव बच गई डूबी नहीं किनारे लग गई सब लोग उतर उतर कर जाने लगे और महात्मा नाव में बैठे नाव में जो पानी भरा था फिर नदी में डालने लगे लोगों ने कहा कि बाबा अब तो नाव किनारे लग गई अब काहे को नदी में पानी काहे को डाल रहे हो और जब डूबने वाली थी तब नाव में डाल रहे थे महात्मा बोले ना हम नाव में पानी डाल रहे थे ना खाली कर रहे हैं फिर कहा हम तो राम जी की हां में हा मिला रहे थे तूफान आया नाव डगमगाने लगी हमने सोचा भगवान चाहते हैं कि नाव डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए पानी डाल के डुबा देंगे नाव बच गई तो जब भगवान जिसे बचाना चाहे उसमें पानी डालने से भी क्या होता है वही तो नैया पार लगेगी महात्मा भगवान के रुख में रुख मिलाकर भरत जी सोचते हैं कि गुरु जी वही कहेंगे जैसा राम जी का रुख देखेंगे अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते भरत जी रोने लगे मैंने आज तक कभी राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है आज कैसे कहूंगा पूरी रात बीत गई करके नजरे इनायत वो आए मगर क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई इसलिए उनसे नजरें मिला ना सकेंगी सिर झुक जाता है संकोच से महुस्नेह संकोच बस सनमुख कही न बैन दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे से नयन आज मैं कैसे कहूंगा पूरी रात बीत गई एक हो जुगुती न मन ठहरा एक कोई युक्ति मन में ठहरी ही नहीं सवेरा हुआ श्री भरत ने मंदाकिनी जी में स्नान किया वस्त्र धारण किए गुरु जी के पास गए गुरुदेव तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे गुरुदेव ने कहा आओ भरत मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था श्री राम जी अयोध्या में राजा हो जाए इसके लिए क्या उपाय है अब देखो कितनी कठिनाई कोर्ट में जाने के पहले वकील साहब मुवक्किल से ये पूछें कि बताओ हम क्या क्या, क्या कहेंगे तुम बताओ वही कहेंगे तो मुवक्किल कहेगा कि धन्य है वकील साहब मुकदमा आप लड़ने के लिए तैयार उपाय हमसे पूछ रहे हैं श्री जी ने भी कहा गुरुदेव बूझिये मोही उपाव अब सो सब मोर अभाग यह आप जो मुझसे उपाय पूछ रहे हैं यह मेरा दुर्भाग्य है सो सब मोर अभाग यह मेरा दुर्भाग्य है सुनी सने है मैं वचन गुरु उर उमगा अनुराग इसमें एक व्यंग है उपाय अब पूछा जा रहा है तब नहीं पूछा गया बूझिये मोही उपाव अब अब पूछा जा रहा है तब नहीं पूछा गया और तब में व्यंग क्या है माता कैके ने दो वरदान मांगे थे पहला वरदान भरत का राज्य तिलक दूसरा वरदान चौदह वर्ष श्री राम का बनवास और मुझे यह बात समझ में नहीं आती गुरुदेव आपके रहते हुए ये दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया राम जी को बन कैसे भेज दिया गया आपको कहना चाहिए था कि पहले पहला वरदान पूरा होगा तब दूसरा उस समय मुझसे बुलाकर कुछ पूछा गया होता तो मैं कुछ बताता भी लेकिन तब नहीं पूछा गया अब पूछा जा रहा सो सब मोर अभा गुरुदेव के हृदय में प्रिय बुमरा गुरुजी ने कहा एक उपाय है पर कहने में संकोच है सकुचों तात कहत तु एक बाध तही बुध सर्वस जाता जाता सब कुछ जा रहा हो और आधा जाने में फैसला हो जाए तो समझदार लोग यह निर्णय मान्य कर लेते हैं उपाय एक है तुम तो कान गब कानन दोनों भाई वन चले, चले जाओ दोनों भाई वन श्री राम जी के स्थान पर तो बहुरही लखन सीय रघुराब तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे अब यह शर्त स्वीकार हो तो समझ में अब आप सोचो दूसरा कोई होता तो यही कहता कि फिर हमें क्या लाभ हमें तो राम जी से दूर ही रहना पड़ेगा पर श्री भरत यह कहते या कहेंगे यही सोचकर तो गुरुजी ने यह निर्णय दिया कह देंगे कि भाई हमने तो फैसला कर दिया अब तुम ही तैयार नहीं होते तो हम क्या करें पर धन्य है श्री भरत भरत जी ने कहा कि गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या चले जाएंगे अवश्य पर यह छोटी शर्त है तुम राम जी के बिना चौदह वर्ष रह लोगे एक दो वर्षों की बात नहीं भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा गुरु जी चौदह वर्ष की कौन कहे कानन करू जन्म भरी बासु यही ते अधिक न मोर सुपासु मैं जीवन भर बन में रह लूंगा मुझे राम जी का दर्शन कभी ना हो पर राम जी प्रसन्न है यह सुनकर मैं प्रसन्न बना रहा आप फैसला करा दीजिए सुनत बचन पुल के दो भ्राता भे प्रमोद परिपूर्ण गाता हम सुनकर प्रसन्न रहेंगे नीक रहो मेरे प्यारे बने रहो नी मे विचारे नी मेरे प्यारे बी रे प्यारे प्राण अधारे बने रहो नी रहो मेरे प्यारे बने रहो रहो मेरे, मेरे प्यारे रहो मेरा सुनता रहा बस गुरु जी कुछ बोल नहीं सके मुनि मत ठाण तीर अबलासी गाच हतन बहुरा पावत नाव नबोहित बेरा न ना नाव मिल रही है न जहाज न बेड़ा गुरु जी ने कुछ उत्तर तो नहीं दिया पर भरत शत्रुघन को साथ लेकर राम जी के पास आए राम आज फैसला कर दू राम जी ने कहा गुरुदेव जहां आप बैठे हो महाराज जनक बैठे हो <coughs> जिस सभा में वहां मेरा बोलना भद्दा लगेगा विद्यमान आपन मिथिलेश मोर कह सब भाति भदेशु भद्दा लगेगा <coughs> इसलिए आप दोनों ही फैसला कर दें गुरु ने यही कहा राम मुझसे मत पूछो भरत स्नेह विचार नाम